इथम तत्व विचार्य से तत्व का ब्रह्म स्वरूप का विचार किया गया विचार करके तजन्य तत्वज्ञान फल विचारितुम विचार जन्य है तत्व विचार करने से तत्व होगा तत्व के फल विचार करने के लिए तत्प्रतिपादिका श्रुति पठ दी के फलों को प्रतिपादन करने वाली श्रुति अथर का अंदर मुंडक है इस श्रुति को आचार्य पठते है यदा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते प्रच्य काम से हृदय शिता श्रौतम फलं दृष्टि नीति चेदमे तत्ति का तो यदा सर्वे प्रमुचंते ये अस् हृदय स्थित काम हृदय में मतलब बुद्धि में मन में स्थित जो काम है सब नष्ट हो जाते हैं यदा सर्वे काम कोई इच्छा वासना मन में हो छिपा कर रखे परमात्मा को मालूम होगा सिता का नहीं रख सकते मन में थोड़ी सी कोई इच्छा हो तो ज्ञान नहीं होगा पूरा सब इच्छा का त्याग करना पड़ेगा यदा सर्वे कामा ये हृदय सीता प्रमुचंते प्रकृष्ण मुक्त हो जाते हैं तब अथ अमृत भवति, तो मृत्यु मरण धरण वाले जीव अमृत मुक्त हो जाता है अत्र ब्रह्म समस्त है यहाँ ब्रह्म को प्राप्त करता है ये उत्तरार्थ टीका में दे दिया श्लोक में तो आधा दिया है इति सौतम फलम ये जो श्रुति में कहा गया फल है जब मन में सीधा काम वासना से वो समाप्त तो हो जाते हैं तब तो वो मृत्यु मरण धर्म वाले अमृत हो जाता है यहाँ ब्रह्म को प्राप्त करता है ये जो फल कहा गया स्रौतम फलम श्रुति में कहा गया न दृष्टम पूरा पीछे कहता है ये तो दिखा श्रुति में है ऐसा दिखा नहीं गया कहीं मृत्यु अमृत हो जाता है ये प्रत्यक्ष नहीं है चेद यहां तक तो संकान पर सिद्धांतिकता है दिश्टा में बतत दृष्ट है प्रत्यक्ष है जिसको ऐसे ज्ञान हो जाएगा वासना समाप्त तो हो जाए उसके लिए फल उसको प्रत्यक्ष है टीका में अथ मृत्यु अमृत भवती अत्र ब्रह्मत इत मंत्र मंत्रस्य उत्तरार्धम एक आधा दे दिया श्लोक में और आधा यह देविया ये मंत्र है वेद मंत्र मृत्य है मरण धर्म वाला अमृत हो जाता है यहाँ ब्रह्म को प्राप्त करता है नहीं की मरने के बाद जाएगा कहीं ब्रह्म प्राप्त करने के लिए नहीं जैसे घट के अंदर आकाश को कहते आकाश, घट नष्ट हो गया घटाकाश महाकाश को प्राप्त करने के लिए कहा जाना पड़ेगा वो अपने स्थान में ही महाकाश रूप पहले से ही घट के कारण लोग उसको घटाकाश कहते थे आगे घटाकाश नहीं कहते महाकाश रूप पहले भी था पहले आगे भी रहेगा इसी प्रकार जीव वस्तुता ब्रह्म रूप है अज्ञान के कारण देह में परिच्छेदेह में अहम बुद्धि करके फिर तो इदम में, में को देखता है ये मुझे मिल जा, मिल जाए जाए मुझे सब इच्छा करे, बैठा है जब वासना समाप्त हो गई परिच्द नष्ट हो गया तो ब्रह्मस्वरूप हो गया यही ब्रह्म को प्राप्त करता है ये मंत्र में कहा गया अस्य मुमुक्षुर हृदय स्थित ये काम है मुमुक्षा का बुद्धि में मन में स्थित तो, जो काम है ताजात्म अध्यास मोला इच्छा देती अंत अंतर करने के साथ आत्मा का ताजात्माध्यास होता है ताजात्माध्यास के कारण विभिन्न इच्छा वस्तु की इच्छा करता है इच्छा आदय इच्छा काम क्रोध आदि भी है ते सर्वे यदा जस्मिन काले प्रमुच्यंते सब इच्छा समाप्त हो जाए कैसे समाप्त होगी तत्व ज्ञाने नभ्यास निवृत्तियों निवर्तनते तत्व ज्ञान से अभ्यास भ्रम की निवृत्ति होगी भ्रम नष्ट होने से इच्छा भी समाप्त हो जाती है जगत में सत्यत्व तो बुद्धि होने से इच्छा होती है मिथ्यात्व तो बुद्धि बार बार चिंतन नहीं करते इच्छा कम होती है बहुत भूख लगती है सामने खाद्य रखा गया लड्डू सेव केला बनाकर रखा हुआ खाने की इच्छा होगी भूख लगते हो कहेंगे इच्छा नहीं करो इच्छा होगी हैं? नहीं, नहीं होगी भूख लगे तो पता चलेगा ऐसा हो गया नहीं एक दिन भूखा रहो कल देखे भूखा रहो शाम तक तो देखो इच्छा होती है नहीं सामने नहीं खाद्य है और भूखे, है इच्छा होती है लेकिन जब समझ लिया ये लड्डू मिट्टी का बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ है प्रदर्शन में रखा हुआ कोई देने पर खा हुए भूख लगने पर खा लोगे मिट्टी का बना था लड्डू है केला है सब तो रंग बना करके तो खाएगा ये सत्य तो बुद्धि जब जगत जगत में है तब तो तक तो ईदमेदम तो में चाद ये मिल जाए वो मिल जाए इच्छा होती है जो विचार करे शास्त्र से कि वस्तुतः मिथ्या है अनुभव नहीं हुआ किंतु शास्त्र प्रमाणे नेह नाना थी किंचन ब्रह्म में नाना नहीं है वासुदेव सर्वम सर्वम करो इदम ब्रह्म एक अद्वितय ब्रह्म ही है अन्य जो दिखता भ्रांति से, जैसे स्वप्न में प्रपंच दिखता है नहीं है ऐसे जागृत ये शास्त्र प्रमाण आचार्यों का उपदेश है महापुरुष अनुभव है उसने श्रद्धा विश्वास के कारण विश्वास करके मिथ्या बुद्धि बार बार करे तो इच्छा की निवृति होती है इच्छा समाप्त हो थो थोड़े काम होने पर समाप्त हो समाप्त हो तो ज्ञान होता है और ज्ञान होने के बाद सादात्म अध्यास ग्रंथी है आत्मा अनात्मा का तादात्म भ्रम वो नष्ट हो जाता है वो नष्ट होने पर थोड़ी सी कहीं इच्छा सूक्ष्म रूप से रहेगी और भी समाप्त हो जाता है बहुत लोग ना हमको कोई इच्छा नहीं ऐसा कहने के पूछे नहीं हमको कोई को इच्छा नहीं हम तो चाहते मुक्ति ऐसा तो कहते कुछ इच्छा नहीं किन्तु बैठ कर जब चिंतन करते जप करो और मन भागता है इधर सारा ब्रह्मांड क्यों भागता है इच्छा नहीं तो जहां मन जाता है वहां कोई है कारण वासना है इसे मन जाता है मन में कोई विचार आता है हम देखो मन जहां जाता है वहां कोई वासना छिपी हुई है तभी मन भागता है यदि कहीं वासना नहीं है तो बैठकर जप करो भगवान का चिंतन करो एकदम सिरत समाधि में जानी चाहिए यह इच्छा प्रतिबंधक है इच्छा उनसे मन को भगाती इच्छा इधर उधर इसलिए तत्व तो ज्ञान हो जाने पर अभ्यास निवृत होने से सौ नष्ट हो जाता है अथवा मृत्यु अमृत होती तो तदानिमे वर्त्य मृत्य मरण धर्म वाला था पहले पूर्व देह तादात्म अभ्यास में मरणशील है पुरुष पहले देह के साथ तादात्म भ्रम था, धर्म था मरण धर्म वाला था मृत्यु तो आत्मागत मरण नहीं होता है किन्तु देह का मरण होता है देह के साथ तादात्मास करता है मैं मनुष्य हूँ आपको निश्चय में मनुष्य हूँ करके मनुष्य निश्चय है पशु एक <laughs> पशु को कोई ग्रह माने या मनुष्य हम पशु के तो ये दादात्म अध्यास है मनुष्य तो देह में है आत्मा में मनुष्य तो पशु तो कुछ नहीं ये अभ्यास की कारण मरण पुरुष पहले था ज्ञान हो जाने के बाद अमृत तो हो जाता है अमृत तो कैसे अभ्यास अभाविन देह के साथ ज्ञान होने का देह के साथ अभ्यास रहेगा भ्रम नहीं होने से देह का मरण होने पर भी आत्मा में मरण है तो, मृत्यु रहित तो हो जाता है मृत तो हो जाता है देह का मरण हो जाए इन्हें की ज्ञान हो गया तो देह का मरण नहीं होगा ये नहीं देह का मरण होने पर भी वो उससे रहित तो। क्योंकि देह के साथ जो तादात्म्य ताजात्म से वो नष्ट हो गयी तत्व अक्सर ब्रह्म समस्त क्यूँकी यहाँ ब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्म ज्ञान होते ही ब्रह्म स्वरूप हो गया मृत्युजन्म रहित हो गया अक्सर ब्रह्म समस्त का अक्र अस्मिन एव दे इसी देह में रहते हुए ब्रह्म को प्राप्त कर देता है ब्रह्म कैसा है सत्यादि लक्षणम सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कवित रूपनिषद में कहा सत्य है ज्ञान रूप अनंत है है ब्रह्म उसको सम्यक अस्मृत समस्मृत सम्प्रक अम्यक स्मृति प्राप्त करता है इत्यार्थ जो श्रुति श्लोक में दिया आधा और आधा टीका में दे दिया उसी मंत्र का अर्थ बताया ननु न श्रुत्या प्रतिपादित फलम काम निवृत्ति आदि लक्षण श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो फल है कामना की इच्छा की निवृति काम नष्ट हो जाएगा ब्रह्म को प्राप्त कर लेना ये तो क्या अनुभव सिद्ध नहीं होता किन्तु शाब्धमे शब्द में कहा गया श्रुति में कहा गया इतने मानते है अनुभव से तो नहीं आता है इसे शंका करता है पूर्व जी सौतम फल दृष्टम न ये श्रुति में कहा गया है प्रत्यक्ष अनुभूत नहीं होता है सिद्धांत करता है दृष्ट में तथ सतर श्रुति वाक्य तात्पर्य आलोचना तथा दृष्ट सि न परिहती आगे श्रुति वाक्य आलोचना तात्पर्य विचार करेंगे तो निश्चय होता है ये फल दुष्ट है प्रत्यक्ष अनुभूत होता है ज्ञानी को इतने अभिप्राय से परिहार करते दृष्ट में तथ जो फल कहा गया श्रुति में प्रत्यक्ष अनुभूत यदा दृष्टमेव ये कहा आगे की श्रुति वाक्य आगे का जो श्रुति वाक्य उसके तात्पर्य विचार करने पर स्पष्ट होता है कि ये फल दृष्ट है प्रत्यक्ष अनुभूत होता है आगे कहते तस्य दृष्टत्व स्पष्टीकरण आय जो फल कहा गया पूर्व श्रुति में मंत्र में निवृत्ति होती है सादात्मक अभ्यास भ्रम नष्ट हो जाता है यहाँ ब्रह्म प्राप्त करता है ये फल दृष्टत्व तो स्पष्टीकरण करने के लिए तद तो वाक्य शेषम उदाह तत्व अर्थम जिस वाक्य शेष को ले करके पहले फल कहा गया प्रत्यक्ष दृष्ट में बतत यह वाक्य शेष आगे की श्रुति वाक्य को ले करके उसके अर्थों को मन में रख करके सिद्धांत ने कहा दृष्ट में बतत जो फल कहा गया प्रत्यक्ष अनुभूत है उइ वाक्य को उदाहरण देकर उसका यदा सर्वे सर्वे यदा प्रभि हृदय ग्रंथयस्ती यदा सर्वे वाक्यशेषत यदा सर्वे हृदय ग्रंथ तु यदा तु सर्वे हृदय ग्रंथ प्रभिद्य हृदय में स्थित तो जो ग्रंथि है गांठ है ग्रंथ दृढ़ ग्रंथि है नष्ट हो जाएंगे इसी सूची के द्वारा कहा गया ग्रंथि रूप से किसको कहा गया काम ग्रंथि स्वरूप तो काम को ही ग्रंथि रूप से कहा गया कामना ही ग्रंथि रूप से ही, है बड़े कठिन है वासना की निवृत्ति के लिए ग्रंथि स्वरूप से व्याख्या वाक्य से सत आगे वाक्य इसी वाक्य के द्वारा काम को ही ग्रंथि रूप से कहा गया तो ज्ञान होने पर ये सम्पूर्ण नष्ट हो जाते है यदा सर्वे प्रभिजनते हृदय ग्रंथि इसी श्रुति के द्वारा काम ग्रंथि स्वरूप का से कहे गये अने वाक्य से न काम प्रमुख से ग्रंथि भेदत्व ने व्याख्या काम को ग्रंथि रूप से कहा गया और ग्रंथि का भेदन होगा गया अर्थात काम का नाश हो जाएगा नष्ट हो जाएगा प्रमुख त्याग हो जाएगा मुचल मोचन से बन गया पर पूरा काम समाप्त हो जाएगा ये ग्रंथि भेदत्व ने व्याख्यात ही ग्रंथि भेद से अहकार चिदात्मन सादात्म अध्यास निवृत्ति लक्षण ग्रंथि भेद क्या है ग्रंथि है तादात्म अध्यास किस किस में एक अहंकार और एक चिदुरूपात्मा दोनों एक समान है अहंकार जड़ चिदुरुपातना चेतन है दोनों भिन्न भिन्न है किंतु अहंकार में चैतन्य का प्रतिम्ब दिखता है वो दिखने से दोनों का एकत्व तो भ्रम हो जाता है जैसे जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है मच्छा दिखाता है आकाश घट में अहंकार चिदात्मा का तादात्म होता है धर्मी अध्यास दोनों धर्म का एकत्व भ्रम होता है एकत्व भ्रम ही ग्रंथि है उसकी निवृत्ति है ग्रंथि भेद अध्यास निवृति लक्षण से अनुभव सिद्धत्व आदि अनुभव सिद्ध है तो साक्षात्कार होने पर तादात्म अध्यास नष्ट हो जाता है न अप्रत्यक्षता प्रत्यक्ष नहीं दृष्ट नहीं है खाली सूची में कहा गया ये बात नहीं जब ऐसे ज्ञान हो जाता है तो ग्रंथि भेद नष्ट हो जाता ग्रंथि नष्ट हो जाता है अहंकार अलग है हिद्रपात्मा अलग है असंघ है अहंकार भौतिक है जड़ है दर्पण और मुख दोनों भिन्न भिन्न भी है मुख का प्रतिम्ब दर्पण में दिखता है बिना विचार उसमें प्रतिबंब में सत्य तो बुद्धि करते हैं जब विचार करते हैं समझ लेते हैं इसमें तो प्रतिबिंब दिखता है मुख तो यह है और प्रतिम्ब दर्पण को हिला दर्पण में महिला है तो मुख में महिला दिखता है अंतकरण अहंकार में काम क्रोध लोग इच्छा आदि है तो उसका कंपन होता है उसके कारण आत्मा सुख दुख वाला होता है भ्रम होता है जो समझ लिया अंत अंतकरण दर्पण तुल्य है अहंकार जड़ है उसमें आत्मा का प्रतिमा दिखता है भ्रम होता है आत्मा का भ्रम और समझ लिया मैं कूटस्थ चैतन हूँ असंग हूँ सर्व आकाश जैसे सबके अंदर बाहर एक है एक ही चैतन्य सबके अंदर बाहर है बिंब रूप जिसका प्रतिबिंब सब अंतकरण में होता है सब के शरीर में अंतकरण अहंकार सर्वत्र प्रतिबिंब होता है वो बिंब रूप में हो ऐसा विचार करने पर कागात्म अध्यास नष्ट होता है, है। प्रतिक्ष प्रतिक्ष ये अनुभव सिद्ध है न प्रत्यक्ष नहीं बात नहीं ये कहा गया इसी ग्रंथ स्वरूप व्याख्या वाक्य से सतकार इसी वाक्य के द्वारा यदा सर्वे प्रभिद्यंते हृदय ग्रंथस्तुदी इसी वाक्य के द्वारा व्याख्या में किया गया काम को ही ग्रंथ स्वरूप से कहा तो। लोके काम शब्द न इच्छा भेद उचित काम कार ऐसी सा सामान्य इच्छा है इच्छा विशेष स्त्री संबंधी के लिए काम शब्द से कहते हैं और सामान्य इच्छा के लिए काम कहते हैं। अतः कथम तसे ग्रंथित्व ने व्याख्यान तो से से काम शब्द को ग्रंथि रूप से कैसे व्याख्यान किया गया इतिहास अभ्यास मूलस्य से इच्छा विशेष से काम शब्द वास्तव न इच्छा मात्रस्य से केवल इच्छा को काम शब्द से नहीं कहते अभ्यास मूलक जो इच्छा विशेष है अभ्यास मूलक अभ्यास के कारण जो इच्छा है उसको काम शब्द से कहा गया अभ्यास के बिना इच्छा को काम शब्द से नहीं अभ्यास मूलक इच्छा है काम शब्द से न इच्छा मात्र सामान्य इच्छा को काम शब्द से नहीं कहते अहंकार चिरात्मा ने विवेक इदम मेंद्वित काम शब्द अहंकारचित्म अहंकारच चिदात्मा चहंकारचिदात्ीकृत अविवेकत द्वितियाचना अहंकार चिदूप आत्मा को अविवेकत एकीकृत दोनों का अविवेक नहीं होता अहंकार अलग है चिदात्मा अलग है अविवेक के कारण एकीकृत एक, एक मान करके एक मान कर के इदम में सामे मिल जाये ये मुझे मिल जाये इतनी इच्छा काम शब्द काम शब्द से कहेगी इच्छा अहंकार चिदात्मा में तादात्मा के कारण जो इच्छा है उसको काम शब्द से कहा गया है केवल इच्छा के लिए नहीं इसलिए अभ्यास मूलक इच्छा को ही काम शब्द से कहा गया इसलिए ग्रंथि सर्व से काम कहा गया अभ्यास मूलक इच्छा को तो अभ्यास ग्रंथि न अभ्यास मूल से तो दिर्मेत्या दिर्मेत्या काम से त्याज्य काम का त्याग करना इच्छा मात्र का कौन सा जो अध्यास मूलक अहंकार चिरात्मा में जो तादात्म अध्यास होता है मूलक के कारण जितनी इच्छा है सब त्याग करना ऐसा जी अध्यास मूलक काम को त्याग करना है इतर अभिप्रक्तव्य सद अभ्यास के बिना जो काम इच्छा है वो रहे कोई आपत्ति नहीं इतिहास यदि बाधक अभिप्रेत इतिहास वस्तुता तो यदि अध्यात्म निवृत्त तो हो गया ज्ञान हो गया तो प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक उसके प्रारब्ध के अनुसार कुछ इच्छा रहेगी ज्ञान हो जाने के बाद पानी पिएगा नहीं? भोजन करेगा बाकी उपदेश करेगा कुछ प्रारब्ध कर्म के अनुसार कर सकता है जैसे प्रारब्ध कर्म के अनुसार इतने इच्छा के बिना पानी पिएगा भोजन करेगा इच्छा के बिना तो इच्छा तो होगी तो इच्छा होगी भोग प्यास सब रहेगा इतने अंतर है ज्ञानी देखता है कि मैं आत्मा असंग सिद्ध रूप व्यापक हूँ मेरे में क्षुत भाषा नहीं है देहादि का धर्म है अज्ञानी किन्तु देखेंगे ज्ञानी खाता है भोजन करता है पानी पीता है सोता है उपजित करता है शिष्य को डांत ताड़न करता है ये सब अज्ञानी देखेंगे ज्ञानी अपने को देह मानता है या शरीर मानता है इंद्रिया मानता है मन मानता है नहीं। आत्मा चेतन मानता है चेतन में ना तो सुख है ना तो दुख है ना तो खाना है ना तो पीना है देह इंद्रियादि में खाना पीना होता रहे ज्ञानी मानिएगा मैं करता हूँ अपनी दृष्टि से तो नहीं किंतु अन्य के दृष्टि से है अन्य के दृष्टि अज्ञान के दृष्टि से ज्ञानी इच्छा करेगा भोजन करेगा क्षेत्र कर के टाइम होगा तो जाएगा क्षेत्र तो में या नहीं दूसरे बैठेगा ज्ञान हो गया कि हे बैठे अब नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो खाने नहीं मिलेगा इसलिए बाधक तो अभा ग्रंथि भेद होने पर प्रार्ध कर्म के अनुसार कोई इच्छा है तो वो इच्छा बाधक नहीं है कोई विरुद्ध नहीं हो सकती है अभी पहते वो किंतु ज्ञान होने के बाद कुछ लोग इसको मानते हैं क्या अभी हमको ज्ञान हो गया अभी सब इच्छा करेंगे कोई हमारे बाधक नहीं अभी सब वासना में फिर लग जाते हैं किसकी हानि है लोगों की हानि है अपनी हानि अपनी हान। कोई बहुत ऐसे तो मान लेते ज्ञान हो गया ज्ञान हो जाने के बाद तो कोई इच्छा तो क्या पता नहीं सब इच्छा करें सब भोग करना हमको तो ज्ञान हो गया हम तो चित्र आत्मा है आशाएं तो भोग नहीं है सब करेंगे कोई एक महात्मा सा पान भी चबाता था वो तो तमाकू डाल करेगी क्या, क्या क्या खाता था क्या हम तो आत्मा रूपे हम तो खाते नहीं आपका भ्रम है तो <laughs> जो कहेगा आपका भ्रम है हम आप पान खाना है न तमा खाना आपका भ्रम है ऐसे कहने के लिए तो सरल है वो दूसरे की हानि नहीं अपनी हानि है ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत लोग इसको मान करके वैसे ज्ञान नहीं हुआ कहते कोई इच्छा क्या हो गया अध्यास नहीं तो इच्छा हो तो क्या है वस्तु तो यदि अध्यास नहीं है ज्ञान हो गया तब तो इच्छा के लिए कोई बाधा नहीं और अध्यास निवृत्त नहीं और भ्रम कोई कहे की मुझे ज्ञान हो गया मान लेके ज्ञान हो गया ज्ञानितों का भ्रम हो गया तो इच्छा कोई हानिकारक है नहीं ज्ञान नहीं हुआ और ज्ञानित्व का भ्रम हो गया इच्छा करी तो हानिककार के अवेश्यचिदात्म पृथक पश्य नहंकृति इच्छन्स्तु कोटिवस्तून न बाधो ग्रंथिद चिरात्मा न अप्रवेश चिरात्मा को प्रवेश नहीं करके चिदात्मा अहंकार में प्रविष्ट हो जाता है जैसे जाले में आकाश का प्रतिमा दिखता है चंद्र का प्रतिमा दिखता है लोग जाले में प्रविष्ट है दिखता है ना जाले में चंद्र प्रविष्ट होता है और दिखता है इसलिए प्रविष्ट वो ठीक इस प्रकार अहंकार में चैतन्य का प्रतिमा दिखता है तो चैतन्य का प्रवेश कहा जाता है इसलिए हृदय में चैतन्य है प्रविष्ट है ऐसा प्रवेश नहीं करके अर्थ दोनों का नहीं करके चिदात्मा को अहंकार के साथ नहीं करके अहंकृति में पृथक पश्चन अहंकार को पृथक देखता हुआ चिदात्मा के साथ अहंकार का ताजात्माध्यास नहीं करके अहंकार को देखता है साक्षी रूप आत्मा में हूं अहंकार सुख दुख भौतिक अहंकार मन ये सुख दुख भारा अहंकार कर्तृत्व भौक्त्व आदि धर्म आत्मा में नहीं है अहंकार को देखता हुआ इच्छांश कोटि वस्तु नहीं कोटि वस्तु की इच्छा करता हुआ ग्रंथिभेद हो जाए ग्रंथि भेद में कोई बात है नहीं जिसका ज्ञान हो गया ग्रंथि भेद हो गया न बात हो ग्रंथि भेद अतः ग्रंथिभेद का बाध नहीं है ग्रंथि नष्ट हो गया ज्ञान से और उसका बाध नहीं होगा जब ज्ञान से नष्ट हो जाए समझ ज्ञान जब हो गया भ्रम होगा अहंकार के साथ आत्मा का नहीं होगा भ्रम नहीं होगा जब भ्रम नहीं होगा अहंकार को दृश्य तो नहीं, नहीं देखेगा जड़ है आत्मा अलग है असंग व्यापक है, है इच्छा आत्मा में है ही नहीं और अहंकार में कुछ इच्छा रहे तो ग्रंथि भेद का कोई बाध नहीं है अंतकरण में कोई इच्छा हो प्रार्धिक अनुसार आत्मा का क्या बिगड़ेगा इसलिए न बाध हो ग्रंथिभेद कोटि वस्तु निच्छन अप्रविश्य चिदात्मान अहंकार चिदात्मान अप्रविश्य अहंकार में चिदात्मा को प्रवेश नहीं करके प्रवेश करने का अर्थात तादात्म अध्यास नाव्य तादात मध्यास करके आत्मा को अहंकार के साथ अंतर्भाव कर देते करता है जैसे बच्चा कहता है घटे के अंदर आकाश है, वो बिंब रूप आकाश का प्रतिबिंब जल में दिखता है और जल और आकाश को एक मानता है कहता आकाश घट में है घट में जल है जो वास्तव आकाश उसको नहीं जानता प्रतिम्ब आकाश को आकाश समझता है जल अलग प्रतिम्ब अलग नहीं समझ करके कहता घट में आकाश ठीक इसी प्रकार अहंकार है देह में जल स्थानीय चैतन्य का प्रतिम्ब उसमें दिखता है दोनों का भ्रम हो करके अहंकार को ही आत्मा मान करके तादात्म से ही अहंकार को आत्मा मानता है हम चेतन हम करूंगी हम चेतन करेंगे मैं करता हूं मैं जानता हूं, ये सब जानना करना ये सब अंतकोण का धर्म है चेतन के साथ उसका तादात्म अध्यास करके इसे व्यवहार करते है और दोनों यदि तादात्मा नहीं करे अंतर्भुत नहीं करते हुए अहंकार के पृथ्वक देखता है मेरा दृश्य है जड़ है परिचिन् है मेरे से भिन्न है तो अहंकार में कोटि वस्तु की इच्छा हो ग्रंथि ग्रंथिभेद का बाध नहीं है तादात्म अध्यास न कोटि वस्तु नि इच्छा करते हुए ग्रंथि ग्रंथिभेद का बाध नहीं होता है अब शंका करे तो अभ्यास तो नष्ट हो गया ज्ञान होने के बाद तो मिथ्या निश्चय हो गया तो इच्छा क्यों होगी सब मिथ्या हो गया निश्चय जब मिथ्या हो गया केला सेव ये मिट्टी का लकड़ी का बना हुआ खाने की इच्छा है तो ज्ञानी को सब निश्चय हो गया ये तो प्रपंच मिथ्या है तो फिर इच्छा नहीं होनी चाहिए तो ज्ञान होने के बाद फिर इच्छा करता है तो क्या ज्ञान है नभ्यासा भावे कामानम अनुदय अभ्यास यदि नहीं है तो इच्छा की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए इस आसंख्य उत्तर देते है कर्म बसा तेम उत्पत्ति संभव संभविष्य क्या प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तो तक तो शरीर रहेगा ज्ञान होने से प्रार्ध कर्म नष्ट हो जाता है नहीं, नहीं। प्रार्ध कर्म जब तक है शरीर रहेगा शरीर रहने के लिए शरीर स्थिति के लिए भोजन पान आदि भी करेगा इसलिए प्रारब्ध कर्म जब तक है तेम उत्पत्ति संभविष्य इच्छाओं की उत्पत्ति संभव है प्रार्ध कर्म जगतक ग्रंथि संभाव्या इच्छा प्रार इच्छा प्रारब्ध दोषत इच्छा प्रारब्ध दोषक बुद्ध् पाप, पाप तव ग्रंथि संतोषो योष इच्छा प्रारब्ध ग्रंथि भेदे प्रारब्ध दोष त्रंथि भेद होने पर भी तादात्म की निवृत्ति होने पर भी ज्ञान से प्रारब्ध कर्म है ये प्रारब्ध कर्म के रूप दोष से इच्छा संभाव्या बहुजन इच्छा इच्छा संभव है उसमें तो दृष्टांत देते यथा बुद्धवापी पाप बाहुल्याद तब असंतोष जिस प्रकार बुद्धि समझ लेने के बाद भी पाप अधिक होने के कारण तुमको संतोष नहीं होता है पूरा पिछु को सिद्धांत कहता है समझ सम्ज लिया समझने के बाद भी पाप बहुत है तो साक्षात्कार नहीं होता है तो संतोष नहीं होता है बुद्धवापी पाप बाहुल्याद यथा तब असंतोष जैसे तुमको असंतोष है इस प्रकार जब तक प्रार्थ कर्म है तब तक इच्छा संभव है न कि इच्छा नहीं होगी ये बात नहीं इच्छा हो सकती है संभव है ग्रंथि भेदी अत्र दृष्टान्त महा इसी में दृष्टान्त देते है जैसे बुद्ध आपी अपने स्वर्ग को समझ लिया जान लिया फिर पाप बहुत होने के कारण संतोष नहीं होता है विपरीय निवृत्ति नहीं होती विपरीत तो भावना नष्ट नहीं होती पाप बहुत बनते जैसे संतोष नहीं होता है ऐसे किसको साक्षात्कार हो जाने पर भी प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक इच्छा संभव है अभ्यास अभाव अहंकारगत इच्छा दे रबाधक तुम अभ्यास यदि नहीं है अहंकार में इच्छा दी रहेंगे अध्यास निवृत्त होने के बाद अहंकार इच्छा आदि होंगे अध्यास अभाव अहंकार दीक्षा आदि भेद का बाधक है इच्छा आदि अबाधक तो द्वै प्रदर्शन विषा दी थी दो दृष्टान्त दे करके स्पष्ट करते यदि अध्यास निवृत्त हो गया अहंकार में इच्छा होने पर भी वो तो ग्रंथिभेद के बाधक नहीं है उसको स्पष्ट करते दो दृष्टान्त दे करके अहंकारगते छाद्य देहव्याध्या वृक्षादिजन्मनाशर्वा चिद्रूप कि आदि दे यथा देह व्याध्यादि भी देह में व्याधि क्षितिपा है रोग होगा सिद्ध का उसके साथ संबंध है ज्ञान होने के बाद ग्रंथि भेद का बाधक है देह में रोग हो गया तो ग्रंथिभेद का बाध हो जाएगा देह व्याध्यादि भी यथा वृक्ष आदि जन्म नशीर्वाद वृक्ष की उत्पत्ति हुई वृक्ष मर गया तो ज्ञानी का ज्ञान रहेगा वृक्ष में जन्मनाश हुआ कोई पेड़ पौधा नष्ट हो गया मर गया कोई जला दिया नष्ट हो गया तो ज्ञानी का कोई उसमें हानि लाभ गुजे वृक्षादि जन्मनाश के साथ चित्र उपात्मा का कोई संबंध है देह व्याधि व्याध्यादि के साथ चित्र कोई संबंध है यथा देह व्याध्यादि भी वृक्षादि जन्मनाश रिवा कोई संबंध नहीं तथा अहंकारगत इच्छा चिदरूपात्मा किम भवे जैसे देह के व्याधि से चिदुरूपात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है वृक्ष के जन्मनाश के द्वारा का कुछ नहीं बिगड़ता है ठीक इस प्रकार अहंकार में इच्छा काम क्रोध रहने पर भी चिद्रूपासना का कुछ बिगड़ेगा किम कुछ नहीं होगा यथा देहगत व्याध्यादि भी देहगत व्याध्यादि के द्वारा अहंकार साक्षी नत्मा है अहंकार का साक्षी अहंकार साक्षी का कोई बाद दे गा देहगत व्याधि आदि से अहंकार साक्षी को कुछ नहीं हानि देह संबंध रहित तो अहंकार साक्षी चैतन्य के साथ देह का संबंध है असंग पुरुष चैतन्य असंग देह सम्बन्ध रही तो देह में व्याधि जीवन पर साक्षी का कोई हानि नहीं है यथा वृक्ष आदिगत भी वृक्ष में जन्मनाश होने पर अहंकार साक्षी का कोई संबंध है एवं अध्यास निवृत्त जब ज्ञान हो गया अहंकार के साथ आत्मा का जो ताजात्मह नष्ट हो गया तो अहंकार गति इच्छा गि भी गति इच्छा आदि के द्वारा आत्मा का कोई बात है ग्रंथिद का बात है आत्मा का कोई संबंध होगा कुछ नहीं होगा अध्यास निवृत्त हो जाए तो अहंकार में इच्छा आदि रहने पर आत्मा का कोई हानि नहीं है देहव्याधिस्तः दुख्या किं पूर्ण मूर्ण मित्र पूर्ण पूर्ण से पूर्णश